रू अपसमी पुत्र बने समी मनीज छपिक पंचय पास महया पंचा सवरेजे सभिखो समित सया अति अथी हु संजो मेरा तव साधगुणे पुराण पावगम मणवया काय जे सभी खो जोत पुत्र भगवान महावीर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर छह प्रकार के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है जो अहिंसा आदि पांच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है जो पांच आश्रमों का स्वरण अर्थात निरोध करता है वही भिक्षु है जो समदर्शी जो कर्तव्य विमूढ़ नहीं है जो ज्ञान तप और संयम का दृढ़ श्रद्धालु है जो मन वचन और शरीर को पाप पथ पर जाने से रोक रखता है जो तप के द्वारा पूर्वकृत पाप कर्मों को नष्ट कर देता है वही भिक्षु है जो अज्ञात है जो अनुभूत है जो अदृष्ट है जिसे हमने अब तक जाना नहीं जिसका कोई भी स्वाद हमें उपलब्ध नहीं हुआ जिसकी एक भी किरण से हम परचित नहीं हैं, उसकी खोज कैसे शुरू हो उसे हम खोजें कैसे खोज के लिए भी थोड़ा सा परिचय जरूरी है उस दिशा में हम बढ़े उस दिशा की थोड़ी सी झलक चाहिए और उस यात्रा में हम अपने पूरे जीवन को लगा दें ये तो तभी हो सकता है जब जीवन से मूल्यवान है वो अज्ञात ऐसी हमारी प्रतीति हो पर ऐसी कोई प्रतीति नहीं है इसलिए श्रद्धा अति मूल्यवान हो जाती है श्रद्धा का अर्थ समझ लेना चाहिए श्रद्धा का अर्थ है कि हमें कुछ भी पता नहीं परमात्मा का हमें कुछ भी पता नहीं मोक्ष का हमें कुछ भी पता नहीं कि मनुष्य के भीतर आत्मा को पार करने वाली शरीर को पार करने वाली कोई आत्मा थी लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति से मिलन हो सकता है जिसकी मौजूदगी इस अज्ञात की हमें खबर दे, ऐसे व्यक्ति के हम संपर्क में आ सकते हैं जो परमात्मा को देख पा रहा है जो मुक्त है और जिसकी चेतना शरीर के पार जा चुकी है जा रही है ऐसे व्यक्ति में हमें झलक मिल सकती है वो झलक सीधी नहीं होगी प्रत्यक्ष नहीं होगी परोक्ष होगी उस व्यक्ति के माध्यम से होगी लेकिन इसके अतिरिक्त धर्म की यात्रा में और कोई उपाय नहीं है ऐसे व्यक्ति की निकटता में हमें जो प्रती होती है उसका नाम श्रद्धा है महावीर को जब लोग देखते हैं तो एक बात तय हो जाती अगर देखते हैं तो अगर सुनते हैं तो अगर वे अपनी आंखें बंद किए हैं और कान बंद किए हैं और उन्होंने तय कर रखा है कि वे अपने से ऊपर कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि अपने से ऊपर कुछ भी देखते ही पीड़ा शुरू होती संताप शुरू होता चिंता का जन्म होता है जैसे ही हमें दिखाई पड़ता है कि कोई हमसे पार है और हम जहाँ खड़े हैं वही जीवन की अंतिम मंजिल नहीं वैसे ही देखनी शुरू होगी प्यास चेगेगी। और हमें चलना पड़ेगा बैखे बैखे काम नहीं चल सकता न करनी पड़े हम अपने से देखते ही नहीं। अगर महावीर जैसा व्यक्ति हमारे करीब भी आ जाए तो हम उसे झुटलाने की सब तरह से कोशिश करते हैं लेकिन अगर कोई सरलता से सहजता से महावीर बुद्ध या कृष्ण को देखे तो एक बात पक्की हो जाएगी कि हम जैसे हैं यह हमारा अंतिम होना नहीं ये हमारी नियति नहीं है हमारा भविष्य महावीर में प्रकट हो जाएगा जिस आनंद से भरे हुए महावीर खड़े हैं जिस मौन और शांति का उनके चारों तरफ वर्षण हो रहा है उनकी आंखों से जिस अलौकिक की झलक आ रही है उनके शब्दों से जिस शून्य का स्वर उठ रहा है वो हमारा भी भविष्य हो सकता है हम भी उस जगह कभी हो सकते हैं ऐसी प्रती का नाम श्रद्धा है श्रद्धा का अर्थ अंधापन नहीं है और श्रद्धा का अर्थ हर किसी को मान लेना नहीं है श्रद्धा का अर्थ है ऐसे ग्राहक रिसेप्टिव संवेदनशील चित्र की अवस्था जब हमसे पार का कोई व्यक्तित्व निकट हो तो हम उसके प्रति बंध न हो खुले हम तैयार हों उसके साथ थोड़ा दो कदम चलने को, क्योंकि वो किन्हीं रास्तों पर चला है जो हमसे अपरिचित है उसने कुछ जाना है जो हमने नहीं जाना उसने कुछ देखा है जिसके लिए हम अभी अंधे हैं उसको कुछ स्वाद मिला है जिसका हमें कोई भी पता नहीं उसके साथ दो कदम चलने का नाम श्रद्धा है और प्राथमिक यात्रा उसके साथ ही शुरू होगी जीवन जटिल है एक बड़ी पहेली है उसमें सबसे बड़ी जटिलता है वो यह है कि हम जहां हैं वहां से हिलने में तकलीफ होती चाहे हम दुख में ही क्यों ना हो दुख को छोड़ने में भी तकलीफ होती क्योंकि दुख परिचित है अपना है और छोड़ के जहां हम जाएंगे वो होगा अपरिचित अनजान वहां भय लगता है अनजान रास्ते पर जाने में भय लगता है इसलिए हम अनजान रास्ते पर नहीं जाते और अगर हम जाने माने रास्ते पर ही भटकते रहे तो हम एक वर्तुल में घूम रहे हैं जो जाना है उसे फिर से जान लेंगे फिर फिर जान लेंगे लेकिन जीवन में कोई नया सूरज जीवन में कोई नया जन्म संभव नहीं होगा हम पिटी हुई लकीर पर घूमते रहेंगे श्रद्धा का अर्थ है किसी के साथ अनजान में उतरने का साहस ये किसी के साथ ही होगा क्योंकि उस दूसरे को देख के भरोसा आ जाएगा और उस दूसरे के व्यक्तित्व में ऐसे लक्षण हैं जो भरोसा दिला सकते हैं अगर महावीर कहते हैं कि एक ऐसा आनंद है जिसका कोई अंत नहीं होता एक, एक आ, ऐसे आनंद की अवस्था है जहां दुख की एक तरंग नहीं उठती तो हम महावीर को देख के भी अनुभव कर सकते हैं महावीर का पूरा जीवन सामने वहां दुख की एक भी तरंग नहीं दुख के सब अवसर हैं तो भी महावीर को दुखी करना असंभव है सब तरह की कोशिश की गई है कोने दुखी किया जाए लेकिन सभी कोशिश असफल हो गई जिस व्यक्ति को दुखी नहीं किया जा सकता एक बात पक्की है कि उसे कुछ मिल गया है, जो हमारे सब दुखों के पार चला जाता है वो किसी नए केंद्र पर प्रतिष्ठित हो गया कोई एक नई तरह की सेंट उसके भीतर हो गई जिससे हम हिला नहीं पाते हम तो हिल जाते हैं हवा के थोड़े से झोंके से झोंके का ख्याल भी आ जाए तो हिल जाते हैं। महावीर अकम थे कैसा ही तूफान हूं उनके चारों तरफ कितनी ही बड़ी आंधी उठे महावीर के भीतर कोई आंधी प्रवेश नहीं कर पाती निश्चित ही कोई बहुत गहन केंद्र उपलब्ध हो गया है पर हमें वो केंद्र दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ महावीर दिखाई पड़ते हैं पर इन महावीर को देख के उस केंद्र का अनुमान हो सकता है वो अनुमान हमारी श्रद्धा बनेगा लेकिन इस श्रद्धा के लिए महावीर के प्रति खुले होना जरूरी है अगर आप आलोचक की तरह महावीर के पास जाते हैं तो आप पहले से ही धारणाएं बना के जा रहे हैं आपकी धारणाएं आपकी जानी हुई जगत से संबंधित हैं महावीर एक नए जगत के पथित हैं ऐसा समझेंगे कि किसी और लोक के व्यक्ति है आपकी भाषा आपका अनुभव उन पर कुछ भी लागू नहीं होता तो जो भी आप अपनी धारणाओं को लेकर उनके संबंध में सोचेंगे वो गलत होगा उस गलती से महावीर को कोई हानि होने वाली नहीं है स्मरण रहे उस गलती से आप बंद हो जाएंगे और श्रद्धा का जो अंकुरण हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। श्रद्धा इस जगत में सबसे अनूठी बात है प्रेम इससे भी अनूठी क्योंकि प्रेम तो वासना के प्रवाह में जग जाता है श्रद्धा निर्वासना के प्रवाह में जगती जिस जिसे व्यक्ति की वासना सबल होती प्रगाढ़ होती, प्रेम जग जाता है प्रेम एक प्राकृतिक घटना है जिसमें शरीर के कोष्ठ भाग ले रहे हैं एक बायोलॉजिकल एक जैविक घटना है आपको कुछ करना नहीं पड़ता बच्चा जवान होता है और उस चारों तरफ प्रेम पकने लगता है वो प्रेम में गिरेगा श्रद्धा एक अर्थ में प्रेम जैसी है और एक अर्थ में प्रेम से बिल्कुल उल्टी है श्रद्धा अलौकिक घटना है क्योंकि शरीर का कोई भी कण उसमें सहयोगी हो नहीं होता और अगर वैज्ञानिक जांच करे तो आपके प्रेम का तो फार्मूला निकाल लेगा कि आपके शरीर में किन हार्मोनों के कारण प्रेम पैदा होता है लेकिन श्रद्धा का कोई फार्मूला वैज्ञानिक नहीं निकाल सकता कितना ही श्रद्धालु की जांच की जाए उसके भीतर कोई भौतिक तत्व नहीं मिलेगा जिसके कारण श्रद्धा समझी जा सके श्रद्धा बेबूझ है लेकिन श्रद्धा घटी है और श्रद्धा ऐसी घटी है कि लोगों ने अपने पूरे जीवन को उसके दांव पे लगा दिया तो जिनके जीवन में श्रद्धा घटी है उन्होंने उसे जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान पाया है अन्यथा कौन जीवन को नष्ट करेगा कौन पूरे जीवन को दाव पे लगा देगा जीवन को दांव पे लगाना बताता है कि जीवन के भीतर कुछ ऐसा भी घट सकता है जो जीवन के पार जाता है जीवन की सीमा में जिसकी कोई परिभाषा नहीं है श्रद्धा मनुष्य के जीवन में अलौकिक फूल है इस पृथ्वी पर किसी और लोक का अवतरण है और जब आपका हृदय आंदोलित होता है श्रद्धा से तो आप पृथ्वी के हिस्से नहीं रह जाते ग्रेविटेशन जमीन की कसिश से आप मुक्त हो जाते लेकिन उस घटना के लिए क्या करूं? एक बात समझ लेनी जरूरी है कि उस घटना के लिए पॉजिटिवली विधायक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता नकारात्मक रूप से कुछ किया जा सकता है आप प्रेम करने के लिए क्या कर सकते हैं क्या आप चेष्टा करके प्रेम कर सकते हैं अगर आपसे कहा जाए कि इस व्यक्ति को प्रेम करो और आपके भीतर प्रेम न घट रहा हो तो क्या प्रेम करके बता सकते हैं? क्या प्रेम का अनुभव पैदा हो सकता है चेष्टा से प्रेम का अनुभव भी चेष्टा से पैदा नहीं होता आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि बाधा न डालें, व्यक्ति को निकट आने दें खुद को निकट पहुंचने दें आंतरिकता बढ़ने दें आप कुछ और कर नहीं सकते घट जाए घट जाए न घटे न घटे आपके हाथ की बात नहीं है श्रद्धा और भी कठिन है क्योंकि प्रेम के लिए तो शरीर में एक धक्का है एक ज्वार है एक चोट है शरीर भी मांग कर रहा है श्रद्धा तो शरीर की मांग नहीं है श्रद्धा आत्मा की मांग है और जैसा प्रेम शरीर की घटना है ऐसा श्रद्धा आत्मा की घटना है और जब हम प्रेम तक को पैदा नहीं कर पाते तो श्रद्धा को पैदा करना तो बहुत मुश्किल है तो आप क्या करें आप अपने को छोड़ें, एक लेट गो एक विश्राम चाहिए जहाँ श्रद्धा पैदा हो सकती हो उस व्यक्ति के पास आपका एक विश्राम से भरा हुआ चित्त चाहिए आपका द्वार खुला रहे आप सूरज को घसीट के मकान के भीतर नहीं ला सकते लेकिन सूरज बाहर हो दरवाजा बंद हो तो सूरज दरवाजा तोड़ के भीतर आएगा नहीं आप दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं सूरज बाहर होगा उसकी किरणें भीतर आ जाएंगी किरणों को बांध के लाने का कोई उपाय नहीं लेकिन किरणों को आप आने से न रोके इतना काफी है। इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा का जन्म नकारात्मक है आप महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट के करीब रह चुके हैं इस जमीन पर कोई भी नया नहीं न मालूम कितने तीर्थंकर और अवतार आपके पास से गुजर चुके हैं लेकिन आपने श्रद्धा का मौका नहीं दिया आपके ऊपर जैसे उल्टे घड़े पर से पानी बह जाए ऐसी सारी श्रद्धा की संभावनाएं बह गई निश्चित ही आप अपने को समझा लेते हैं जब महावीर आपके पास होते हैं तो आप अपने को समझा लेते हैं कि आदमी ही ऐसा नहीं है कि श्रद्धा पैदा हो ध्यान रहे महावीर से कोई संबंध नहीं है श्रद्धा का श्रद्धा का, का संबंध आपसे है वो आपकी निजी घटना हो जाए तो महावीर का रस आप में प्रविष्ट हो जाए महावीर की धुन आप में समा जाए महावीर की शराब आप में भी उतर जाए वो नशा वो मस्ती लेकिन आप समझा लेते हैं कि नहीं श्रद्धायोग आदमी नहीं है इसलिए अभी अपने को खुला रखना ठीक नहीं आपको श्रद्धायोग आदमी कभी भी ना मिलेगा क्योंकि वो ऐसे ही मिलता है जो खुला हुआ है ध्यान रखें एक आंख बंद किए हुए आदमी रास्ते पर चलता हो और वो कहे कि अभी सूरज निकला नहीं जब निकलेगा तब मैं आंख खोल दूंगा जब प्रकाश होगा तब मैं आंख खोलूंगा लेकिन जिसने आंख नहीं खोली उसे पता भी कैसे चलेगा कि प्रकाश कब है आप महावीर बुद्ध कृष्ण के करीब से गुजरते वक्त सोचते हैं अभी सूरज कहा अभी महावीर के लिए आप बहुत से कारण खोज लेते हैं कि श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं अस्रद्धा के लिए आप सब तरह के कारण खोज लेते हैं और अश्रद्धा के लिए कारणों से रोकना असंभव है मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक सुबह अपने घर से बाहर निकला और देखा कि पुराना मित्र पंडित रामचरण दास रास्ते से गुजर रहा है नसरुद्दीन ने जाकर उसे कंधे पकड़ लिए और कहा पंडित जी हद हो गई मैंने तो सुना कि आप मर चुके हैं तीन दिन हो गए मैं तो रो भी लिया मैंने तो सब सब दुख झेल लिया रात सो नहीं सका तीन दिन खबर मिली कि आप मर गए हैं राम शरण ने कहा भूल जाओ अब के सामने खड़ा हूँ जिंदा अफवाह रही नसरुद्दीन ने कहा इम्पोसिबिल्स असंभव क्योंकि जिस आदमी ने कहा उस पर मेरी श्रद्धा आप से ज्यादा है जितनी श्रद्धा मेरी आप पर दैट मैन इज मोर रिलायबल देन यू जिंदा भी आदमी खड़ा हो और श्रद्धा ना हो तो उसका जीवन दिखाई नहीं पा सकता श्रद्धा हो असत्य में भी जीवन का अंकुरन हो जाता है श्रद्धा न हो तो सत्य भी निर्जीव हो जाता है और श्रद्धा आपकी घटना है उसका किसी और से संबंध नहीं श्रद्धे से श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है श्रद्धालु से संबंध है घटना आपके भीतर घटनी अगर आप श्रद्धालु हैं तो आप महावीर को हर काल में खोजी लेंगे और अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं, तो कितने ही महावीर कतार बद्ध होकर आपके पास से निकलते रहे उनसे आपका कोई संबंध नहीं हो सकता इसलिए एक बुनियादी बात ख्याल में ले लें अश्रद्धा के लिए तैयारी मत करें उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। श्रद्धा की तैयारी रखें उससे कोई हानि होने वाली नहीं अश्रद्धा से जो महानतम है वो खो जाएगा और श्रद्धा से जो महानतम है उसका द्वार खुलेगा लेकिन हम बड़े सचेत रहते हैं कि कहीं श्रद्धा ना हो जाए एक मित्र एक दिन मुझे सुनने आए फिर मुझे उन्होंने पत्र लिखा कि मैं अब दोबारा सुनने नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं श्रद्धा पैदा ना हो जाए आपकी बातों में कहीं श्रद्धा पैदा ना हो जाए नहीं तो मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए मैं भयभीत हो गया इसलिए अब मैं तब तक सुनने नहीं आऊंगा जब तक जीवन को बदलने की ही पूरी तैयारी ना हो यह तैयारी कब होगी कैसे होगी और इस तैयारी को कल पर छोड़ने की जरूरत क्या है कुछ भय है श्रद्धा से भय जैसा प्रेम से भय है आदमी प्रेम करने से डरता है क्योंकि प्रेम करते ही दूसरा व्यक्ति बड़ा मूल्यवान हो जाता है और प्रेम में पड़ते ही दूसरा व्यक्ति इतना तो मूल्यवान हो जाता है कि अपना मूल्य भी कम हो जाता है प्रेम से आदमी डरते हैं, प्रेम से भयभीत होते हैं प्रेम खतरनाक है इसलिए बहुत लोग तो प्रेम करते ही नहीं सिर्फ प्रेम का दिखावा करते इन समझदार लोगों ने विवाह की संस्था इजाद की बिना प्रेम में पड़े कामवासना का संबंध स्थापित हो जाए विवाह का मतलब यही है क्योंकि प्रेम में खतरा है डर है और दूसरा आदमी शक्तिशाली हो जाता है और हम एक उलझन में पड़ जाते हैं विवाह में कोई डर नहीं है प्रेम की घटना ही नहीं घटती बिना प्रेम के दो व्यक्ति साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे के शरीर का उपयोग करने लगते हैं विवाह चालाक चतुर लोगों की ईजाद है इसलिए विवाह में जो भरोसा करते हैं वो प्रेम में पढ़ने वाले लोगों को पागल कहते हैं उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि उनको गणित नहीं आता तर्क नहीं आता वो बिल्कुल भूल कर रहे हैं प्रेम में झंझट में पड़ेंगे लेकिन जो झंझट में पढ़ने से बचता है वो जीवित ही नहीं रह जाता और जितनी झंझट से बचता है उतना मुर्दा होता चला जाता मरा हुआ आदमी बिल्कुल झंझट में नहीं होता आपको झंझट से बिल्कुल हंड्रेड बचना हो सौ प्रतिशत तो आप मर जाएं, आप जिंदा न रहे श्वास लेने में भी खतरा है इंफेक्शन का डर है बीमारी का उठने बैठने में खतरा है जीना बड़ा खतरनाक है और जो आदमी जितना ज्यादा जीना चाहता है उतने बड़े खतरे में उसे उतरना होगा प्रेम बड़ा खतरा है शिखर छूते हैं आप लेकिन खाई में गिरने का डर भी पैदा हो जाता है जो आदमी सपाट जमीन पर चलता है विवाह सपाट जमीन उसमें कभी कोई गिरता नहीं कोई शिखर भी नहीं छूता गौरी गौरीशंकर के कोई गिरता भी नहीं लेकिन जो गौरी गौरीशंकर के शिखर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो खतरा हाथ में ले रहा है लेकिन ध्यान रहे जहां खतरा इतना बड़ा होता है जैसा गौरी शंकर के नीचे की खाई उस खतरे की चुनौती में ही जीवन भी अपने पूरे शिखर पे तो उठता है जिसके जीवन में एडवेंचर नहीं है दुस्साहहस नहीं है वह आदमी जीवित ही नहीं है वह पैदा ही नहीं हुआ, वो अभी अपने मां के गर्भ में अभी वहां से उसका छुटकारा नहीं हुआ, प्रेम खतरे में ले जाता है श्रद्धा लेकिन महाखतरे में ले जाती क्योंकि प्रेम तो एक साधारण व्यक्ति का भरोसा है और श्रद्धा एक असाधारण व्यक्ति का भरोसा है प्रेमी तो हमें इस जगत के बाहर नहीं ले जाएगा इसके भीतर ही परिभ्रमण होगा श्रद्धे हमें इस जगत के बाहर ले जाने लगेगा वो हमें उठाने लगेगा उन अछूती ऊंचाइयों की तरफ जिनको कभी कभार ही सदियों में कोई आदमी छू पाता है वासना प्रेम का खतरा उठाने की तैयारी करवा देती श्रद्धा उस अनंत असीम अनजान अज्ञात और अज्ञात ही नहीं अज्ञे घटना के लिए साहस दे देती श्रद्धा में भय है सिर्फ एक अपने को खोने का भय श्रद्धा में अहंकार खोएगा क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है आप अपने अहंकार को कहीं छोड़ रहे हैं और किसी को कह रहे हैं कि आज से तुम मेरी आंख हुए अब मैं तुम्हारे द्वारा देखूंगा तुम मेरे कान हुए तुम्हारे द्वारा मैं सुनूंगा हृदय हुए तुम्हारे द्वारा मैं अब मैं अब हुआ छाया की तरह तुम मेरी आत्मा हो गए श्रद्धा का अर्थ है किसी व्यक्ति में प्रकाश की घटना को अनुभव करके अपने को उस प्रकाश के साथ जोड़ देना उसकी छाया बन जाना लेकिन वासना से भरा व्यक्ति अनंत वासनाओं से भरा हुआ व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ने से डरता है क्योंकि अहंकार के छूटते ही सारी वासनाएं भी गिरती और अहंकार को हम बढ़ाए जाना चाहते हैं जब तक कि असंभव ही ना हो जाए सुना है मैंने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ज्यादा पी गया है और मधुशाला में लड़ने के मिजाज से भर गया लड़ने का मूड आ गया तो उसने खड़े होकर चारों तरफ देखा और कहा कि इस मधुशाला में अगर कोई हो माई का लाल तो बाहर निकला है उससे मैं चारों खाने अभी अभिचित्त कर दू लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ना दिया और लोग भी अपने नशे में लीन थे उससे उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने कहा कि छोड़ो मधुशाला में क्या रखा है इस पूरे गाँव में भी अगर कोई माई का लाल तो खबर कर दो फिर भी किसी ने ध्यान ना दिया तो उसकी आवाज और बढ़ गई और उसने कहा इस पूरे देश में अगर किसी ने अपनी मां का दूध दिया तो प्रकट हो जाए फिर भी कोई प्रकट ना हुआ तो उसने कहा इस पूरी पृथ्वी पर है कोई मर्द, एक आदमी जो बड़ी देर से सुन रहा था उसे बड़ी हैरानी हुई आदमी बढ़ती चला जा रहा है तो उसने अपना गिलास तरकाया और आके मुल्ला को दो चार घूसे मारे वो नशे में तो थाई जमीन पर गिर पड़ा वो आदमी उसकी छाती पे बैठ गया मुल्ला सोचने लगा और उसने उस आदमी से कहा लगता है मैं जरा अपनी सीमा के बाहर बढ़ गया I reckon I have gone beyond my limits. उतर भाई देश तक ही हम दावा करते हैं नीचे उतर पृथ्वी का हम दावे ही छोड़ते हैं। आपका अहंकार भी बढ़ता चला जाता है जब तक कि आप उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां अर्चन हो जाते जहां उलट जाते हैं लेकिन पीछे हटना भी बहुत मुश्किल है आगे बढ़ नहीं पाते पीछे हटना बहुत पीड़ा देता है चोट देता है अटके रह जाते हैं अनुभव में भी आने लगे कि सीमा से बाहर बढ़ गए तो भी मुल्ला नसरुद्दीन जैसी हालत में आप नहीं होते कि वापस इतनी सरलता से लौट जाएं। दावे को मुकरना छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है हम सब दावों के साथ जी रहे हैं अहंकार बाधा बनता है क्योंकि हमने इतनी घोषणाएं कर रखी है हर आदमी ने अपने मन में सोच रखा है कि है ही नहीं पृथ्वी पर कोई जिसके सामने मैं झुकू चाहे आपको पता हो और चाहे न पता हो ये मन की धारणा है और आपका मन ऐसा सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ भी कैसे कोई सकता है ऐसी धारणा से भरा हुआ अहंकार श्रद्धा को कैसे उपलब्ध होगा श्रद्धा का अर्थ ही है इस बात की प्रती कि मुझसे महान की संभावना है और यह संभावना आपको क्षुद्र नहीं बनाती क्योंकि आप महान होने का द्वार खोलती है महावीर पर श्रद्धा आपके महावीर होने की संभावना बनेगी अपने पर ही श्रद्धा आप जो हैं वही रह जाएंगे जिस बीज अपने तही भरोसा कर ले और आसपास के वृक्षों को देख भी अनदेखा कर दे तो फिर उसमें अंकुर कैसे फूटे अंकुर फूटता है अज्ञात के उठान से उमंग से फिर समर्पण श्रद्धा एक तरह का विश्राम है आपके चित्त में इतना कोलाहल है कि विश्राम कहां इसलिए जो लोग श्रद्धा को उपलब्ध हो जाते हैं उनकी शांति देखने जैसी है क्योंकि उन्हें फिर कोई अशांत नहीं कर सकता असल में उन्होंने अशांति का कारण ही किसी और के हाथ में सौंप दिया किसी और के चरणों में जाकर उन्होंने कह दिया कि सारा बोझ अब मैं छोड़ता हूं अब तू समझ ऐसा सदा होने वाला नहीं लेकिन प्राथमिक चरण में बड़ा बहुमूल्य है धीरे धीरे तो शिष्य गुरु से मुक्त हो जाता है अगर गुरु से शिष्य मुक्त न हो पाए तो गुरु सदगुरु नहीं था गुरु की पूरी चेष्टा यह है कि शिष्य जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो जाए अपनी यात्रा पर निकल जाए जहां श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तो सत्य का प्रकाश स्वयं आने लगता है अपनी आंखों से देखने लगे क्योंकि तो दूसरों की आंखों से कितना भी देखा जाए तो भी धुंधला ही होगा अपने पैरों से चलने लगे क्योंकि मोक्ष तक कोई भी दूसरे के कंधे पर सवार होकर नहीं पहुंच सकता नंगे लूलो के लिए वहां कोई जगह नहीं लेकिन प्राथमिक चरण में किसी का सहारा बड़ा कीमती हो जाता है वो सहारा वैसे है जैसे एक दिए की निकटता से दूसरे दिए में ज्योति पकड़ जाती फिर तो दूसरा दिया अपनी यात्रा पे तो खुद चल पड़ता है फिर तो पहला दिया बुझ भी जाए क्योंकि तो दूसरे दिए को कोई बाधा नहीं आती पहला दिया खो भी जाए तो भी दूसरा दिया अपनी यात्रा तो होता श्रद्धा उस प्राथमिक पहला स्पार्क इस पहली चोट जहां पहली अग्नि पैदा होती है वही उपयोगी है अंततः उसका कोई उपयोग नहीं लेकिन प्रथमता बड़ा मूल्य है चित्त बहुत ज्यादा वासना से ग्रस्त हो तो हम विश्राम नहीं कर पाते और जब तक विश्राम न कर पाए मन तब तक हम इकट्ठे नहीं हो पाते ये थोड़ा समझ लेना जरूरी हम बटे इकट्ठे रहते हैं महावीर पे थोड़ी श्रद्धा भी होती थोड़ी अश्रद्धा भी होती थोड़ा उनका विपरीत वाला जो कह रहा है उस पर भी भरोसा होता है थोड़ा अपने पे भी भरोसा था, ऐसा खंड खंड होते हैं लेकिन श्रद्धा अखंड ही हो सकती है खंड खंड नहीं आप अगर बहुत खंडो में बटे हैं तो आपकी हालत ऐसी जैसे किसी व्यक्ति के बहुत से परिचित हों, लेकिन मित्र कोई भी ना हो लेकिन परिचित और मित्र में बड़ा फर्क है। हैिचय परिचय परिचय है ऊपरी है मित्रता एक गहन संबंध है एक आंतरिक तीव्रता है एक मिलन है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में विलीन हो जाता है तो आप बहुत व्यक्तियों से परिचित हो सकते हैं वो मित्रता नहीं है और आप बहुत खंडों में बटे हो सकते हैं थोड़ी श्रद्धा महावीर पर भी थोड़ी श्रद्धा बुद्ध पर भी थोड़ी श्रद्धा कृष्ण पर भी लेकिन किसी से भी मित्रता ना बनेगी इस सदी में इस तरह का एक खतरा हुआ है कुछ अति समझदार लोगों ने लोगों को ऐसा समझाना शुरू किया है कि महावीर भी वही कहते कृष्ण भी वही कहते बुद्ध भी वही कहते ये बात निहायत गलत है और उन सभी का मतलब एक है ये सबको लीप पोत देने जैसा है उनके मतलब बड़े भिन्न है उनकी मंजिल एक है उनके रास्ते बड़े भिन्न हैं अंतिम परिणाम लेकिन अंतिम परिणाम से क्या लेना देना है आप वहां अभी है नहीं जहा आप हैं वहां महावीर और बुद्ध बिल्कुल भिन्न हैं जैसे पूरब पश्चिम जहां आप है वहां कृष्ण और बिल्कुल भिन्न है वहां अगर आपने खिचड़ी बनाने की कोशिश की जिसको कुछ लोग धर्म समन्वय कहते हैं वो खिचड़ी है समन्वय नहीं और खिचड़ी में भी कुछ पौष्टिक तत्व हो इस धर्मों की खिचड़ी में कोई पौष्टिक तत्व नहीं रह जाता क्योंकि आप सभी रास्तों की खिचड़ी नहीं बना सकते चलना तो एक ही रास्ते पर तो पड़ता है और जब आप एक रास्ते पर चलते हैं तब उचित है कि सभी रास्तों से आपका चित्त हट आए ताकि पूरी शक्ति एक प्रवाह से लग जाए लेकिन जो चित्त खंडित है बहुत चीजों में वो कोई श्रद्धा पैदा नहीं कर पाता जो कहता है हमारी श्रद्धा सभी में है समझना कि उसकी श्रद्धा किसी में भी नहीं असल में आपको अगर सब में से किसी से भी श्रद्धा का संबंध जोड़ने से बचना हो तो सब में श्रद्धा करना अच्छा आज सुबह कुरान भी पढ़ ली थोड़ी गीता भी पढ़ ली और फिर पीछे गीत गा लिया के। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सलमति दे भगवान नहीं गीता और कुरान बड़े भिन्न रास्तों पर जाते हैं और गीता मांगती है पूरी श्रद्धा और कुरान भी मांगता है पूरी श्रद्धा और महावीर भी मांगते हैं पूरी श्रद्धा श्रद्धा का ये अर्थ नहीं कि आप अंधे हो जाएं श्रद्धा का अर्थ ये कि आप पूरे महावीर के साथ खड़े हो जाए अधूरे खड़े होने का कोई अर्थ नहीं लेकिन हम सब चीजों में अधूरे न तो हमने कभी प्रेम किसी को ऐसा किया कि पूरी पृथ्वी से हमारा सारा प्रेम स्वीकृत के एक धारा में बहने लगे न हमने कभी मित्रता ऐसी की कि कि हमारा पूरा जीवन का खास हमारी पूरे जीवन की ऊर्जा एक ही व्यक्ति के साथ गहनता से जुड़ जाए इसका यह मतलब नहीं कि सब दुश्मन हो जाएंगे जिंदगी बड़ी बेबूज है अगर आप एक व्यक्ति से इतने गहरे जुड़ जाए जितना कि जो सकते हैं आप सारे जगत के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे लेकिन मित्रता एक से होगी वो एक द्वार होगा सारे जगत के प्रति मैत्री का अगर आप एक व्यक्ति से इतना प्रेम कर ले क्या भूल ही जाए ये संभावना ही खो जाए कि ये प्रेम किसी खंड में बढ़ सकता है तो आप सारे जगत के प्रति प्रेम से भर जाएंगे इस व्यक्ति के माध्यम से वो प्रेम की गंगा बहेगी और सारे जगत में फैल जाएगी लेकिन बहेगी सदा गंगोत्री से गंगोत्री पर द्वार बड़ा सकरा होता है होगा ही श्रद्धा भी अगर एक पर हो जाए तो धीरे धीरे धीरे श्रद्धा का प्रकाश सब पड़ने लगेगा लेकिन धारा एक से ही बहेगी हम इतने खंडित हैं इस कारण ही हम किसी तरह के विश्राम को उपलब्ध नहीं होते मैंने सुना है मनस्पित कहते भी हैं अनेक लोग सो तक नहीं पाते रात में और उसका कुल कारण इतना है कि मन इतना बटा होता है नींद एक को आ सकती है भीड़ को नहीं आ सकती अगर आप एक हैं तो सो जाएंगे अगर भीड़ खड़ी है मस्तिष्क में तो कैसे सोएंगे आपका कोई हिस्सा अभी सिनेमा देखने जाना चाहता है। कोई हिस्सा किताब पढ़ना चाहता है कोई हिस्सा ध्यान करना चाहता है कोई हिस्सा सोना चाहता है कोई हिस्सा कह रहा है कि क्यों रात बर्बाद कर रहे हो सो ऐसे तो जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आदमी सात साल जिए तो बीस साल तो नींद में नष्ट हो जाते भूग लो जिंदगी हास जा रहे तो चलो किसी क्लब घर में किसी नृत्य घर में पच्चीस खंडे उस कारण आप नहीं सो पा रहे नींद तक असंभव हो गई क्योंकि नींद के लिए भी थोड़ी एकजुटता चाहिए प्रेम और भी मुश्किल हो गया क्योंकि जब नींद के लिए एक जूता चाहिए तो प्रेम के नशे के लिए तो और भी गहरी एक जूता चाहिए श्रद्धा करीब करीब करीब करीब खो गई क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही अखंडता चाहिए मुला रसुद्दीन पूछता है अपने मनस्विद से कि मैं सो नहीं पाता कोई उपाय मुझे बताए सब विचार करके उसके मनस्विद ने कहा कि तुम्हें थोड़ा विश्राम की कला सीखनी होगी तो रात आज तुम स्नान करके आराम से बिस्तर पर ले जाना और और फिर अपने शरीर शरीर से से थोड़ी थोड़ी बात करना और को आज्ञा देना। अंगूठे शुरू करना कि पैर के अंगूठे सो जाओ टूज नाउ गो टू स्लीप और तब अनुभव करना फिर कहना पंजे सो जाओ फिर पैर सो जाओ ऐसे ऊपर बहते जाना और आखी तक सिर तक आना और फिर अंत में आंख के लिए कहना की नाव आईज गोट और आख तक आते आते तुम सो ही छुपे हो गुदिन बाजा हुआ घर आया कई दिन से सो नहीं पाया था रात की राह देखी स्नान किया बिस्तर ठीक से तैयार किया फिर लेट गया अपने बिस्तर पर पत्नी स्नान करने बाथरूम में चली गई लेट गया अपने बिस्तर पर और उसने शुरू किया जैसा वैज्ञानिक ने कहा था पैर से शुरू किया कि ना चोस गो टू स्लीप ना फीट गो टू स्लीप ना माई लेब्स गो टू स्लीपाई एंड ही और ऐसे ऐसे वो बहता गया ऊपर और वो बस करीब करीब आई रात रहा था जब वो कहने वाला था कि मेरा सिर मा हेड गो टू स्लीप पत्नी नहा के बाथरूम से बाहर निकली, उसे देखकर ही उसने जोर से अपने हाथ अपने शरीर पर मारे होगा एवरीबडी अवेक इमिजिएटली एवरीबडी अवेक सब जाग जाओ वासना सोने तक नहीं देखती तो वासना समर्पण कैसे करने देगी? वासना विश्राम तक में नहीं उतरने देखी तो वासना श्रद्धा में कैसे उतरने देखी क्योंकि श्रद्धा परम विश्राम है जहां मन कुछ भी नहीं चाह रहा है और जहां मन कहता है अब कुछ चाहना भी नहीं है अब सिर्फ होना है जस्ट बी अब सिर्फ मैं होना चाहता हूं मेरी कोई चाह नहीं तब महावीर से संबंध जुड़ता है अब हम इस सूत्र में होते हैं, जो ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर छह प्रकार के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है जो अहिंसा आदि पांच महाव्रतों को पूर्ण रूप से पालन करता है जो पांच आश्रमों का संवरण अर्थात निरोध करके जीता है वही भिक्षु है भिक्षु शब्द को थोड़ा ख्याल में ले लेना चाहिए क्योंकि जगत में सिर्फ भारत अकेला देश है जिसने भिक्षु को सम्राट होने के भी ऊपर रखा है वैसी घटना पृथ्वी पर कहीं नहीं घटी वो घटना अलौकिक थी। सम्राट से ऊपर पृथ्वी पर कहीं भी कोई नहीं रहा है सिर्फ भारत अकेला देश जहां हम सम्राट के ऊपर भिक्षु को स्थापित किए हैं क्योंकि सम्राट भोग का शिखर है और भिक्षु त्याग का सम्राट चीजों को संग्रह करता चला गया है सब कुछ संग्रह करता चला गया पागल की तरह और भिक्षु ने सिर्फ अपने को बचाया है बाकी कुछ भी नहीं बचाया सम्राट वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है भिक्षु सिर्फ अपनी आत्मा को इकट्ठा कर रहा है सम्राट चीजों में खोया हुआ है भिक्षु चीजों से अपने को मुक्त कर रहा है ताकि अपने में प्रवेश कर सके सम्राट की यात्रा यात्रा है भिक्षु की यात्रा अंतर यात्रा है भिक्षु शब्द परम आदरणीय है भिक्षु का अर्थ है कि अब जिसके पास अपना कहने योग कुछ भी नहीं सिवाय स्वयं के होने के जो किसी चीज का मालिक नहीं रहा है जिसका कोई पोजिशन नहीं पॉजिटिवनेस नहीं जिसका कोई परिग्रह नहीं जो कहता है मेरा मेरा कुछ भी नहीं है सिर्फ मैं हूं जिसके पास एक दाना भी अपने कहने को नहीं है जिसका सब कुछ संसार का है और जिसने एक भेद रेखा स्पष्ट अनुभव कर ली है कि मेरा मैं ही अकेला हो सकता हूँ कोई संपदा मेरी नहीं हो सकती क्योंकि जब मैं नहीं था तब संपदा थी महल थे जमीन थी थी, हीरे थे मोती थे जब मैं नहीं रहूंगा तब भी भी होंगे मैं व्यर्थ थी बीच में अपना परिग्रह स्थापित करके परेशान होता उससे हीरे मोते परेशान नहीं होते उससे मैं ही परेशान होता जब आप मर जाएंगे तो आपका घर नहीं रोएगा बड़ा मची है लेकिन आपका घर जल जाए तो आप रोएंगे मालिक कौन है आपका हीरा खो जाए तो हीरा जरा भी चिंता नहीं करेगा हीरा सोचेगा नहीं कि आप कहा खो गए आप जैसे बहुत लोग आए और खो गए लेकिन आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और आप सोचते थे कि आप मालिक मालिक मुश्किल में पड़ता है नहीं जिन चीजों को हम सोच रहे हैं हम उनके मालिक हैं, वे हमारी मालिक हो गई है मालिकत हमारा बिल्कुल रहम है असत्य इसलिए इस देश में भिक्षु को सर्वोत्तम जीवन की आखिरी ऊंचाई का फूल कहा है जहाँ एक व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि परिग्रह का कोई उपाय नहीं है वस्तुएं किसी की भी नहीं हो सकती सिर्फ एक ही घटना है जो मेरी हो सकती है वो मेरी आत्मा है लेकिन हम बड़े अजीब लोग हम सब चीजों पर दावा करते हैं सिर्फ उस एक पर दावा नहीं करते जिस पर दावा हो सकता है इसलिए अगर ठीक से समझे तो अर्थ ये हुआ कि हम बहुत चीजों के मालिक नहीं हो पाते बहुत चीजों के प्रति भिखारी हो जाते असली में हम भिखारी हैं, लेकिन हमको मालिक होने का ख्याल है महावीर जिसको भिक्षु कहते हैं वही मालिक है लेकिन वो हम सब अपने को मालिक कहते हैं इसलिए महावीर ने उसे मालिक कहना उचित नहीं समझा क्योंकि उससे भ्रांति होगी हम सभी अपने को मालिक समझते हैं तो हम सबको ठीक चोट देने के लिए महावीर और बुद्ध दोनों ने उस परम घटना को भिक्षु कहा बुद्ध अपने को भिक्षु कहते हैं जिनके पास अपनी मालकियत है और हम अपने को मालिक कहते हैं जो वस्तुओं के गुलाम हैं। तो जिस दुनिया में गुलाम अपने को मालिक समझते हो यह उचित ही है कि मालिक अपने को भिक्षु कहे नहीं तो भाषा में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं का जो शब्द है स्वामी वो जैन और बौद्धों ने चुनना पसंद नहीं किया वो शब्द बिल्कुल सही है एकदम सही है स्वामी का अर्थ है मालिक जो अपना सचमुच मालिक है हिंदुओं ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है यही मतलब है लेकिन बुद्ध महावीर ने उल्टा शब्द चुना भिक्षु उनका व्यंग गहरा है वो ये कह रहे हैं कि यहां तो सभी अपने को स्वामी समझ रहे हैं यहां तुम जहां सभी पागल अपने को स्वस्थ समझते हों, वहां स्वस्थ आदमी को अपने को पागल कहना ही उचित है कौन है भिक्षु सच में जो मालिक हो गया लेकिन सच की मालिकी सिर्फ अपने पर तो हो सकती है, और किसी पर भी नहीं हो सकती और जब तक कोई व्यक्ति दूसरे पर मालिकित करने की कोशिश करता है तब तक अपने जीवन का अपव्यय करता है वो शक्ति व्यर्थ जा रही है उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है वो कहीं भी पहुंचेगा नहीं वो सिर्फ अपने को रिक्त कर रहा है चुका रहा है खत्म कर रहा है वो नष्ट कर रहा है वो आत्महनता है क्योंकि जो नहीं हो सकता वो नहीं होगा वो कभी नहीं हुआ है अलेक्जेंडर्स और नेपोलियन गुजरते हैं से मालिक होने की कोशिश और दिन दरिद्र ही मरते हैं उल्टा प्रयोग है महावीर का कि तुम मालिक होने की कोशिश छोड़ दो बाहर की तरफ भीतर एक संसार है भीतर एक साम्राज्य एक विस्तार है एक आकाश तुम उसके मालिक हो तुम उस मालिकत को क्लेम कर लो तुम उस मालिकियत के दावेदार हो जाओ लेकिन ऐसा दावा वही कर पाएगा जो श्रद्धा से शुरू करे किसी मालिक पर श्रद्धा से शुरू करे किसी सम्राट पर महावीर या बुद्ध या कृष्ण या क्राइस्ट या मोहम्मद जैसे किसी मालिक पर भरोसा करे उसे स्वामित्व दिखा हो जलपाई हो ये आदमी गुलाम नहीं किसी बात का गुलाम नहीं उस पर श्रद्धा से शुरू होगा तो जो ज्ञातपुत्र महावीर के वचनों पर श्रद्धा रखकर सब जीवों में सब जीवों के भीतर अपनी ही जैसी आत्मा का विचार करता है अनुभव करता है अहिंसा अपरिग्रह अकाम अचौर्य अकामच महाव्रतों में जो गति करता है उनका पालन करता है रोकता है शक्ति को व्यर्थ जाने से आश्रमों का ध्यान रखता है संवरण करता है और जीवन बाहर भटक ना जाए मरुस्थल में जीवन की ऊर्जा व्यर्थ न हो भीतर सृजनात्मक हो जाए अपनी आत्मा को ऐसा निरंतर निरोध करता है व्यर्थ में जाने से वही भिक्षु है हम तो व्यर्थ के लिए आतुर होते हैं खबर भर मिल जाए हम दौड़ पड़ते हैं व्यर्थ को हम न मालूम कितना मूल्य देते हैं शायद हम कभी सोचते नहीं कि हम वेट करें सार्थक और व्यर्थ का कि हम सार और असार का ठीक डिवेजन करें कि ठीक विवेक करें कि क्या गलत है और क्या सही है शंकर ने कहा है सार और असार को जो ठीक से पहचान लेता वही सन्यासी है क्योंकि तो जो सार को पहचान लेता फिर वो असार से अपने को रोकने लगता है संवरण करने लगता है और जो सार को पहचान लेता है वो चुपचाप अनजाने ही सार की तरफ बढ़ने लगता है गलत की तरफ जाना असंभव है ठीक की तरफ जाने से रुकना असंभव लेकिन ठीक और गलत का बोध होना चाहिए क्या गलत और क्या ठीक है वो हमें जरा भी बोध नहीं तो महावीर कहते हैं वो बोध भी हमें तभी पैदा होगा जब हम किसी पर श्रद्धा करें जिससे ठीक और गलत जीवन में जिसके आ गए फकीर बाजीद अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे कुछ शिक्षा दें। उसके गुरु ने कहा तू सिर्फ मेरे पास रह और मुझको देख मेरा निरीक्षण कर उठना बैठना खाना पीना सोना सब तू मेरा देखो मेरा निरीक्षण कर उसी निरीक्षण से तुझे विवेक उत्पन्न होगा कहे तो बड़ा कठिन मामला दिखता सीधा मुझे कह दिया होता कि क्या करूं तो मैं कर लेता कह दिया होता ये मत न करो तो मैं नहीं करता हम सब पचा पचाया भोजन चाहते हैं, कोई हमारे लिए चबा के हमारे मुंह में डाल दे चबाने तक का कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ऐसा पचाया हुआ भोजन अपच ही कर सकता है वो आपके जीवन में ठीक ठीक प्रवेश नहीं कर पाएगा मजीद के गुरु ने ठीक कहा कि तू बस बैठो मेरा निरीक्षण कर मेरे पास रहे और वे क्या क्या होता है भाईजीत बैठ गया पहले दिन ही एक घटना होती है एक आदमी आया और बड़ी गालियां देने लगा बजीत के गुरु को बड़े अशुभन शब्द बोलने लगा बीत को कई दफे हुआ कि उसके एक हमला इस आदमी पे बोल दे लेकिन गुरु ने कहा तो तुझे कुछ करना नहीं तुझे मुझे देखना है तू तो कृपा करके बीच में कुछ मत करने लगना क्योंकि तू यहां करने वाला नहीं तो सिर्फ यहां देखना तो उसे बड़ी तकलीफ हो रही उसका दिल तो उस आदमी को देखने का होता है तू जो गाली दे रहा है लेकिन आ गया उसे हुई कि वो गुरु को देखे गलत को देखने का मन होता है ठीक ना ज्यादा रस नहीं मालूम पड़ता गुरु चुपचाप बैठा है वहां देखने योग भी कुछ नहीं लगता वो शांत बैठा है बाजीत को बड़ी बेचैनी होती उसका दिल तो वहां देखने का होता है लेकिन फिर वो अपने को समझाता है कि देखू गुरु को ही इस आदमी से मुझे सीखना भी क्या है जो मैं देखूँ ये आसार है फिर गुरु ने कहा कि मुझे देखो गुरु बैठा है चुप हंसता रहता है आदमी गालियां देकर चला जाता है। अपने गुरु से पूछता है कि कि इस आदमी ने ने इतनी आप चुपचाप रहे? कि गुरु ने कहा तू नहीं था। अब कल सुबह तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह एक मेरा भक्त यहाँ आता और मेरी इतनी प्रशंसा करता है कि तराजू के पल्ले को बिल्कुल जमीन से लगा देता एक पल्ले को ये मुझे बिल्कुल बैलेंस कर गया ये आदमी बड़ा गजब का है। ये कभी कभी आता है दूसरे दिन सुबह वो आदमी आया जो प्रसन्नता के पुल बांधने लगा बायजीत का फिर हुआ उसकी बातें सुनने का लेकिन उसने ख्याल रखा कि वो गुरु को देखे चले जाने के बाद गुरु ने कहा तूने देखा जगत एक संतुलन है वहां प्रशंसा भी है वहां गाली भी है प्रशंसा से भूल मत जाओ गाली से पीड़ित मत हो जाओ वे दोनों एक दूसरे को काट के अपने आप सुनने हो जाएंगे तुम अपनी जगह रहो तुम बेचे मत हो न गाली देने वाले से कुछ प्रयोजन है न प्रशंसा करने वाले से कुछ प्रयोजन वे दोनों आपस में निपट रहे हैं तुम अलग ही हो बायी से कहा कि तू बस मुझे देखता रहे और उसी देखने में से तुझे सार का पता चलने लगेगा और उसी सार पर तू चल पड़ना और असार से अपने को बचाना क्योंकि मन असार की तरफ खींचता है क्योंकि मन बिना असार के जी नहीं सकता कचरा ही उसका भोजन है अपने को रोकना आसार की तरफ जाने से संत करना संयम है और की तरफ अपने को ले जाना साधना है तो महावीर कहते हैं वही भिक्षु है जो श्रद्धा से जैसा महावीर जीते महावीर के लिए जीवन तो सहज है क्योंकि उन्हें सबके भीतर एक ही आत्मा का दर्शन होता आपको नहीं होता तो महावीर का जो जीवन है उस जीवन को गौर से देख के उसको आत्मीयता से अपने साथ संभाल के सार को पहचान के वैसा ही जीवन में बहने का जो प्रयास है का प्रथम में वो प्रयास ही होगा शुरू शुरू में चेष्टा करनी पड़ेगी धीरे धीरे धीरे खुद भी दिखाई पड़ने लगेगा महावीर की आंखों की फिर जरूरत ना होगी फिर भिक्षु स्वयं अपनी यात्रा पर चल पड़ेगा महावीर के पास दस हजार भिक्षुओं का समूह था जैसे जैसे कोई भिक्षु पक जाता था वैसे वैसे महावीर उसे कह देते कि अब तू जो तुझे मिला है उसे बांटने निकल जाए अब मेरे पास होने की जरूरत नहीं अब मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को मां बाप चलाते हैं, तो मां हाथ पकड़ लेती ये कोई जीवन भर का उपक्रम नहीं है कि मां जीवन भर हाथ पकड़ रहा कुछ मां नहीं छोड़ती वो दुष्ट है खतरनाक है वो बच्चे की जान दे देंगी कुछ बाप सदा चाहते हैं कि हाथ लड़के का पकड़े रहे वो सदा चाहते हैं कि वो ही लड़के को चलाते रहें। वो बाप नहीं वो दुश्मन है पहले दिन जब बच्चा खड़ा होता है तो माँ या बाप उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते है। भली हैं भली भांति जानते हुए कि बच्चे के पैर खुद ही चलने में समर्थ हो जाएंगे समर्थ है लेकिन अभी बच्चे को आत्मश्रद्धा नहीं है अभी बच्चे को भरोसा नहीं की मैं चल पाऊंगा वो अभी डरता है वो कभी चला नहीं, उसे चलने का कोई अनुभव नहीं है वो भयभीत होता है इस भय के कारण कहीं वो ऐसा न हो कि ही रहे और चलेना उसका भय भर कम करना है। श्रद्धा से पैरों में चलने की ताकत नहीं आएगी सिर्फ बाप हाथ पकड़े है तो लड़का शक्ति पूर्वक खड़ा हो जाएगा क्योंकि वो कहेगा कि ठीक है जब बाप हाथ पकड़े तो मैं निश्चिंत हूँ गिरूंगा तो वो बचाएगा और एक बार उसके पैर चलने लगे बहुत जल्दी उससे अनुभव हो जाएगा कि बाप का हाथ मुझे नहीं चला रहा मेरे पैर चला रहे फिर लड़का खुद ही अपने हाथ को अलग करना चाहेगा क्योंकि खुद पैरों पर तो खड़े होने का आनंद ही और लेकिन सदगुरु चाहता ही है कि जल्दी से जल्दी वो अपना हाथ छोड़ा ले इसलिए सदगुरु पूरी कोशिश करता है कि उसका हाथ छोड़ दे असदगुरु उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है असदगुरु इसलिए हाथ पकड़ लेता है कि उसको चलाए वो चले इसमें रख नहीं है वो मुझ पे निर्भर रहे इस नर से इसलिए माँ मा बाप बन जाना बहुत आसान है सच में मातृत्व और पितृत्व पाना बहुत कठिन है क्योंकि माँ बाप तो मा पशु भी बन जाते हैं उसमें कुछ बहुत बड़ी गुण की जरूरत नहीं है लेकिन फिर कब बच्चे को चलते वक्त छोड़ देना कब उसको अपने पैरों पर धक्का दे देना कब उसे मुक्त कर देना निर्भरता से उस जानने की कला का नाम ही मातत्व और पितत्व है ठीक पिता वही है जो जल्दी से जल्दी बच्चे को स्वतंत्र कर दे मुक्त कर दे। उस जगह खड़ा कर दे जहां वो खुद चल सकता है लेकिन हमें भी मजा आता है कि कोई हम पर निर्भर हो क्योंकि कोई निर्भर हो तो हमको लगता है कि हम भी कुछ हैं माँ बाप को दुख होता है जब बच्चा मुक्त होता है मां पीड़ा पाती जब बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है उसे पता नहीं है साफ नहीं है पहले बहुत खुश होती है की बच्चा अपने पैरों पर चल रहा है लेकिन उसे पता नहीं क्योंकि पैरों पर चलना तो प्राथमिक घटना है अभी और बहुत आयाम में बच्चा पैरों पर चलेगा कल तक वो अपनी माँ की गोद में बैठ जाता था छिपके जल्दी ही वो शर्म अनुभव करने लगेगा वो माँ की गोद में नहीं बैठना चाहेगा वो माँ के साथ सोता था रात जल्दी ही वो अपना अलग बिस्तर मांग करेगा वो माँ के साथ नहीं सोना चाहता पीड़ा शुरू हो गई इस जगत में माँ के अतिरिक्त कोई भी स्त्री उसके लिए मूल्यवान नहीं थी शीघ्र ही कोई स्त्री उसके लिए माँ से ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी माँ की तरफ पीठ हो गई माँ दिक्कत देनी शुरू करेगी सास बहु जो लड़ रही है उसके पीछे ये माँ की झंझट है वो बेटा जो उसका एकमात्र प्रेमी था वो अचानक एक दूसरी स्त्री ने उसे छीन लिया तो बहु सास को निरंतर ही दुश्मन की तरह मालूम पड़ती वो कितने ही अपने को समझा से लगता उसका बेटा छीन लिया गया ये माँ ठीक मां नहीं है इसे मां होने की कला पता नहीं है इसे आनंदित होना चाहिए कि बेटा पूरी तरह मुक्त हो गया पूरी तरह गर्व के बाहर हो गया अब दूसरी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई बेटा अब स्वयं एक यूनिट एक इकाई बन गया अब वो खुद परिवार बना सकता है माँ से जुड़ा हुआ उसके पल्ले को पकड़े हुए जो बेटा है वो यूनिट नहीं है जब तक गुरु न हो जाए तब तक गुरु को चैन नहीं है क्योंकि जब तक वो गुरु न हो जाए तब तक धर्म उसके आसपास फैल नहीं सकता तब तक उसका अपना परिवार निर्मित नहीं हो सकता तो गुरु चाहे की जल्दी वो श्रद्धा से मुक्त हो लेकिन श्रद्धा से वे ही मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने श्रद्धा की है आप ही मत सोचना की हम पहले से ही मुक्त हैं इस झंझट में क्यों पढ़ना की पहले श्रद्धा में पढ़ो फिर मुक्त हो जाओ जो मुक्त ही होना है तो श्रद्धा ही क्यों करो तो आप श्रद्धा से कभी मुक्त ना हो पाएंगे ऐसा हो रहा है जय कृष्ण मूर्ति को सुनने वालों को ऐसी भ्रांति पैदा होती जय कृष्ण मूर्ति जो कह रहे है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही गुरु का काम है कि वो व्यक्ति को श्रद्धा से मुक्त कर दे। लेकिन एक पहलू खोया हुआ है और सुनने वाला बहुत प्रसन्न हो रहा है कि मैं किसी पे भी श्रद्धा नहीं करता मैं ठीक उसी अवस्था में पहुंच गया हूं जिसकी कृष्णमूर्ति बात कर रहे महावीर और कृष्ण मूर्ति की दोनों की बात अगर आपके जीवन में मिल जाए तो ही आप पूरे हो पाएंगे महावीर प्राथमिक बात कह रहे हैं क्योंकि प्रथम से ही शुरू करना है कृष्णमूर्ति अंतिम बात कह रहे हैं जहां पूरा करना है वो कहना ठीक है लेकिन जिनसे वो कह रहे हैं उनमें अक्सर गलत लोग उसमें वही लोग हैं जो श्रद्धा करने में असमर्थ हो गए हैं जिनकी श्रद्धा बिल्कुल सूख गई जो नपुंसक है श्रद्धा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं जिनमें कोई संभावना नहीं जो अपने को समर्पित कर ही नहीं सकते वो उनको सुनते प्रसन्न होते हैं वो कहते हैं तब हमारे लिए भी मार्ग कोई चिंता की बात नहीं किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं अपने ही पैरों पर तो चलना है ये वही छोटे बच्चे हैं जो अभी पालने में पड़े हैं जिनको कोई समझा दे कि बाप का हाथ मत पकड़ना क्योंकि हाथ पकड़ने से आदमी निर्भर हो जाता है ये बच्चे झुंडों में ही पड़े रह जाएंगे और ये जिंदगी भर घुटनों से ही सरकते रहेंगे क्योंकि कोई जो खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर और कोई जो इनसे काफी बड़ा है जो इनको भरोसा दे सके जिसको देखते इनको आस्था आए और जिनको लगे की ठीक है जब यह आदमी खड़ा और इतना शक्तिशाली आदमी खड़ा बाप से ज्यादा शक्तिशाली बेटे के लिए कोई भी नहीं होता मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में गुले थे। उसका बेटा बड़ा होने लगा एक दिन उसने अपने बेटे को कहा कि तू सीढ़ी से ऊपर जा। वो बेटा अलग कर ली और उस बेटे से कहा तू कौन पर उसने कहा हाथ पे टूट जायेंगे नसरुद्दीन ने कहा कि मैं मौजूद हूँ तेरा पिता मैं तुझे संभालूंगा कौन पर डर मत लड़के ने बड़ी हिम्मत बांधी कई बार फिर रुक गया उसने कहा लेकिन दूरी काफी है अगर जरा चूका तो हड्डी पसली एक जाएगी नसरुद्दीन का कहा जब मैं मौजूद हूँ तो तू डरता क्यों नहीं लड़का हिम्मत करके बाप पर तो भरोसा करके कौन गया कून पे ही नसरुद्दीन दूर हो गए लड़का नीचे गिरा दोनों पैर लोहलुहान हो गए उस लड़के ने कहा कि क्या मतलब नसरुद्दीन ने कहा अपने बाप पे दिया भरोसा मत करना अब किसी पे भरोसा नहीं अपने बाप का भी अब तुझे मैं स्वतंत्र करता हूं अब तू अपनी बुद्धि से चल अब बहुत हो गया एक दिन गुरु भी कहेगा कि कौन पर अब किसी पर भरोसा नहीं लेकिन यह संभावना तभी है जब भरोसा पैदा हुआ हो श्रद्धा चाहिए ताकि अंततः श्रद्धा से मुक्त हुआ जा सके और जो श्रद्धा नहीं कर पाते वो श्रद्धा मुक्ति को कभी उपलब्ध नहीं होते कृष्ण मूर्ति को सुनने वाले लोग श्रद्धा से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे ये बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने श्रद्धा ही नहीं की वहां उनके पास मुक्त होने को भी कुछ नहीं है महावीर पर श्रद्धा करने वाला मुक्त हो सकेगा क्योंकि मुक्त होना श्रद्धा के भीतरी छिपा है जो समय दर्शी है जो अमूल नहीं है जो ज्ञान तप और संयम का दृढ़ श्रद्धालु है जो मन वचन और शरीर को पाप पथ से जाने से रोक रखता है जो तप के द्वारा पूर्वकृत पाप कर्मों को नष्ट कर देता है वही भिक्षु है जो सम्यक दर्शी ये शब्द महावीर को बहुत प्रिय है ये शब्द है भी बड़ा मूल्यवान राइट right विजन सम्यक दर्शन जैसे ठीक ठीक देखने की कला आ गई जिसकी आंखों से सारे पर्दे और धारणाएं अलग हो गई जिसकी आंखें नग्न और शुद्ध हो गई और जो देखता है तो देखते वक्त अपने आरोपण नहीं करता उसका नाम है सम्यक दृष्टि हम जब भी देखते हैं तो हमारा आरोपण हो जाता है हम जो देखते हैं उसमें हम अपने को मिश्रित कर लेते हैं हमारा देखना शुद्ध नहीं है जब आप किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते तो आपको स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती मनुष्य से पूछे वो कहता है कुछ और आप कहते हैं स्त्री सुंदर है इसलिए मैं प्रेम में पड़ गया मनुष्य कहता है आप प्रेम में पड़ गए इसलिए इसलिए सुंदर दिखाई पड़ गई क्योंकि ये स्त्री और किसी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ रही ये अगर सुंदर होती ऑब्जेक्टिवली तो सारा जगत इसके प्रेम में कभी का पड़ गया हो तो आपको मौका भी नहीं मिलता है इतने दिन तक ये प्रतीक्षा करती रही कोई प्रेम में नहीं पड़ा आपकी राह देखती रही उसका कारण है क्योंकि जो प्रेम में पड़ जाए उसी को ये सुंदर दिखाई पड़ेगी सुंदर ये प्रेम का प्रोजेक्शन है आप अपने प्रेम को आरोपित करते हैं किसी चेहरे पर किसी शरीर पर और ऐसा मत समझना कि सदा सुंदर रहेगी हो सकता है कल ही ये असुंदर हो जाए ये कल यही रहेगी जो आज है लेकिन तुम्हारा अगर प्रेम तिरोहित हो गया तो यह असुंदर हो जाएगी हम सभी चीजें आरोपित कर रहे हैं जहां आपको साधुता दिखाई पड़ती वो भी आपका आरोपण है बड़े मजे की बात है अगर मुसलमान साधु जैन के सामने खड़ा हो तो जैन को साधु नहीं मालूम होता जैन का साधु हिंदू को साधु नहीं मालूम होता हिंदू का साधु बौद्ध को साधु नहीं मालूम होता बौद्ध का भिक्षु बौद्ध का साधु जैनियों को साधु नहीं मालूम होता निश्चित ही साधुता वहां नहीं साधुता कुछ हमारी धारणा में जो हम आरोपित करते अब जैसे देखें बुद्ध का साधु मांसाहार कर लेता है शर्त एक ही है कि मरे हुए जानवर का मांस हो अपने आप मर गए जानवर का मांस हो बात तरकयुक्त मालूम पड़ती क्योंकि बुद्ध ने कहा मारने में हिंसा है तो अगर कोई किसी गाय को मार के खाता है तो हिंसा कर रहा है लेकिन गाय अपने से मर गई तब इसके मांस को खाने में क्या हिंसा है बात साफ है। लेकिन बुद्ध का भिक्षु जब मांस खाता तो जैन का मुन तो सोच ही नहीं सकता कि ये आदमी अब साधु इससे ज्यादा असाधु और क्या होगा मांसाहार कर रहा है बौद्ध भिक्षु कहता है गाय मर गई और उसका मांस ना खाओ तो इतने भोजन को तुम व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो ये किसी के काम आ सकता था इस भोजन को नष्ट करना हिंसा है बड़ा कठिन तो है तो हमारी धारणा पर निर्भर है हमारी धारणा क्या है अगर गांधी जी के आश्रम में जाएं, तो चाय पीना वर्जित है सिर्फ राजगोपाल आचार्य के लिए विशेष सुविधा गांधी जी करते थे उनके लिए छूट थी क्योंकि समझी है थोड़ी छूट रखनी जरूरी थी, वो भर चाय पीते थे चाय पाप है लेकिन सारे दुनिया के बौद्ध अधिक्षु चाय पीते हैं ध्यान करने के पहले चाय पीते हैं सर ध्यान करते क्योंकि वो कहते हैं चाय सजग करती है और सजगता ध्यान में ले जाने में सहयोगी बात में थोड़ी जान मालूम पड़ती क्योंकि चाय थोड़ा सजग तो करती शरीर को थोड़ा ताजा तो करती है उसमें निकोटिन है और निकोटिन खून में दौड़ के थोड़ी गति बढ़ाता है खून थोड़ी गति आती है आदमी थोड़ा ताजा हो जाता बुद्ध भिक्षु पहले उठ के चाय पिएगा फिर ध्यान में लगेगा क्यों तो वो कहता सुस्ती के साथ ध्यान करना ठीक नहीं ताजगी के साथ करना ठीक है तो चाय धर्म का हिस्सा है और जापान में हर घर में चाय का कमरा अलग है संपन्न घर में और उस चाय के कमरे की वही प्रतिष्ठा है जो मंदिर की होती है क्योंकि जो जगह है वही मंदिर अब बड़ा मुश्किल और जापानी घर में कुल ही संपन्न घर में सुबह चाय का वक्त या शाम चाय का वक्त प्रार्थना का समय और जिस ढंग से जापानी चाय पीते हैं वो निश्चित ही प्रार्थना किस ढंग से शांति से उस कमरे में कोई बातचीत नहीं करेगा क्योंकि बातचीत व्याघात है सब लोग मौन हो के भीतर खास तरह के कपड़े पहनेगी जो उसी कमरे के लिए है बिल्कुल ढीले साधु बैस के फिर वो चाय बनाना शुरू करेगी चाय बनाना पूरा एक रिचुअल है, जैसे पूजा कर रही है एक एक चीज को इतनी व्यवस्था से करेगी और सारे लोग बैठ के निरीक्षण करेंगे फिर चलने लगेगा, केतली उबलने लगेगी चाय की धीमी धीमी आवाज आने लगेगी और सब शांत बैस के उस चाय की आवाज को सुन रहे हैं ये भी ध्यान का हिस्सा हो गया फिर वो चाय जब दी जाएगी तो उसको बड़े पवित्र भाव से ग्रहण करना है वो पूजा है फिर उस चाय रखना है सजगता बढ़े और चाय के बाद ध्यान में उतर जाना है अब बड़ा मुश्किल है किसको साधु कही है किसको असाधु कही है मुसलमान फकीर को देख के हम मान नहीं सकते कि साधु है, मुसलमान फकीर हमारे सन्यासी को देख के नहीं मान सकता कि साधु हुआ मोहम्मद ने नौ विवाह किए No. हम तो एक के लिए भी महावीर को आज्ञा नहीं दे सकते महावीर ने विवाह किया है ऐसा लगता है लेकिन उनका एक संप्रदाय दिगंबर मानता है कि नहीं नहीं किया क्योंकि दिगंबर संप्रदाय को ये बात ही बेहोवी लगती है कि महावीर और विवाह करें किया है। क्योंकि उनकी लड़की के नाम का उल्लेख है उनके दामान के नाम का उल्लेख है तो लगता है कि किया है क्योंकि झूठ लड़की का नाम और दामाद का नाम कहाँ से आ जाता और कौन फिक्र करता है कि झूठ उनका विवाह करवाओ लेकिन मानने वाले को जरा पीड़ा लगती है उसने इतनी सख्ती से ब्रह्मचर्य की धारणा को पकड़ा है कि अपनी धारणा को महावीर पर आरोपित करता उनको विवाह नहीं करने देता मोहम्मद नौ विवाह करते हैं तो दिगम्बर जैन सोच भी नहीं सकता की मोहम्मद में कुछ भी हो सकता उससे तो हम ही खुद ही सोचेगा हम ही बेहतर कम से कम एक ही विवाह किया लेकिन अगर मुसलमान से पूछे जिसने मोहम्मद को प्रेम किया है और श्रद्धा की है तो वो पाएगा कि मोहम्मद की, की साधुता है वक्त में अरब में स्त्रियों की संख्या चार गुणी ज्यादा थी पुरुषों से क्योंकि पुरुष युद्ध में जाते सैनिक बनते कट जाते पिट जाते मर जाते स्त्रियां बढ़ती चली जाती तो सारा मुल्क दभिचार में डूबा था जहां एक पुरुष और चार स्त्री सोचने क्या हालत होगी सारा मुल्क दभिचार में था तो मोहम्मद ने नियम बनाया कुरान में कि चार विवाह प्रत्येक व्यक्ति करे कर सकता है उस व्यभिचार से छुटकारा हो और मोहम्मद से जिस स्त्री में निवेदन किया विधवाएं गरीब स्त्री उन्होंने से विवाह कर लिया नौ विवाह किए और इन नौ ही स्त्रियों को मोहम्मद ध्यान और प्रार्थना और पूजा की तरफ ले गए आपकी कितनी स्त्रियां हैं ये सवाल नहीं आप उनको कहा ले जा रहे हैं ये सवाल है। आपकी स्त्री को आप अपने साथ नरक ले जाएंगे वो भी साथ दे रही दोनों का कोऑपरेशन दोनों नरक की यात्रा कर रहे हैं दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए नरक की तरफ जा रहे हैं मोहम्मद उन स्त्रियों को जितनी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है ले और मोहम्मद का विवाह निश्चित थी आप जैसा विवाह करते हैं वैसा विवाह नहीं क्योंकि मोहम्मद की उम्र थी 24 वर्ष उन्होंने जब पहला विवाह किया तो स्त्री की उम्र थी 40 वर्ष नहीं हो पाता मोहम्मद के वक्त में तो चालीस वर्ष खात्मा था क्योंकि औसत उम्र 20 साल 18 साल औसत उम्र थी 40 साल तो आखिरी बात थी चालीस साल की स्त्री से जवान लड़के का विवाह करना साधुता थी बड़ा मुश्किल है हाँ पुरुष अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करना एकदम आसान पाता है चाहते ही है कि करे लेकिन अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना बड़ा उल्टा मालूम होता है लेकिन मोहम्मद ने किया निश्चित ही यह विवाह साधारण कामुक यौन संबंध नहीं था और इस जिस जिस दिन इलाहाम हुआ मोहम्मद को जिस दिन कुरान का पहला आयत उन पर उतरी तो वो इतने घबरा गए क्योंकि वो बिल्कुल गैर पढ़े लिखे और बहुत सीधे साधे आदमी थे उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि परमात्मा की कोई शक्ति मुझे अपना वाहन चुन सकती वो इतने घबरा गए उनका हाथ तर कपने लगे वो घर आके कम्बल ओर के सो गए उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें हुआ क्या तुम बिल्कुल ठीक गए थे उन्होंने कहा तू पूछ ही मत तीन दिन तुम मुझसे बात ही मत कर मैं बहुत घबरा गया तीन दिन में वो आश्वस्त हुए हिम्मत उन्होंने जुटाई कि मैं कहूं उन्हें लगा कि लोग क्या कहेंगे कि गमार की गार अपम्मी की कभी सोची भी नहीं तीन दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी को डरते हुए कहा कि तू किसी को कहना मत कुछ भीतर घटा है और मैं वही नहीं रहा जो मैं था और कोई आवाज मुझ मुझको उतरी है जो अनंत की मालूम पड़ती है परमात्मा की मुझे पता नहीं किसकी लेकिन आवाज बलशाली है और उसने मुझे पूरी तरह तोड़ डाला है और बदल दिया तू तो किसी को कहना मत खादी खादीजा को श्रद्धा आ गई मोहम्मद की आंखों में देख और उसने कहा कि तुम मुझे दीक्षित करो खादीजा पहली मुसलमान थे उसने भरोसा किया ये प्रेम ये विवाह साधारण यौन तल पर नहीं था ये प्रेम विवाह सच में पूछ तो हमारी धारणा हम आरोपित करते हैं हमारी अपनी साधु की धारणा है वो हम आरोपित करते हैं जब कोई आदमी उसमें फिट बैठ जाता ठीक बैठ जाता तो हम कहते हैं साधु नहीं बैठता तो असाधु महावीर सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जो अपनी धारणाएं दूसरों पर नहीं लादता जो दूसरों को देखता है जैसे वे है निष्पक्ष हर चीज को वैसा ही देखता है जैसी वो है जो अपनी तरफ से कोई तालमेल नहीं करता जो अपने को चीजों में नहीं डालता बड़ा हैरानी होगी आपकी जिंदगी बदल जाए अगर आप सम्यक दृष्टि हो जाएं, क्योंकि तब आपके हाथ में कोहनूर को रख दे तो आप वही देखेंगे जो है कोहनूर का इतिहास नहीं पढ़ेंगे और दक्षिणी है अपना डालने को लेकिन आपके हाथ में कोहनूर आ जाए तो आप दीवाना हो जाए फिर आप से नहीं रह सकते फिर आप सो नहीं सकते फिर आप पागल हो जाएंगे वो पागलपन कौन पैदा कर रहा है कौनूर पैदा कर रहा है आप कुछ धारणा कोहनूर पे डाल रहे हैं नहीं तो कौनूर पत्थर है और अगर पत्थर हंसते हैं तो जरूर हंसते होंगे आदमियों पर आदमी भी कैसे पागल हैं कि पत्थरों के पीछे इस बुरी तरह उलझे हैं इस बुरी तरह पागल है हम अपनी धारणाए हर चीज में डाल रहे हैं और हर चीज को हम वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा नहीं जैसी वो हो जाता क्योंकि फिर उसे कोई भी नहीं बांध सकता जिसकी दृष्टि मुक्त है उसकी आत्मा को बांधने का कोई उपाय नहीं जो सम्यक दृष्टि है जो अमूल्य मूर्ता एक तरह की मूर्छा है जिसमें हम सोए-सोए चलते हैं जैसे होश नहीं है क्या कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं किए जा रहे हैं आप अपनी जिंदगी को कभी एक दिन बैठ के एक दिन छुट्टी लेने जिंदगी से 24 घंटे के लिए बिल्कुल छुट्टी लेने जिंदगी से और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आप कहा हैं आप सारी ताकत लगाए दे रहे लेकिन दौड़ में उलझे हैं कि फुर्सत कहां है मुला नसरुद्दीन 45 साल तक नौकरी करता था 45 साल में जब वो रिटायर हुआ तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बहुत ज्यादा गर्म इतनी गर्म चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उसकी पत्नी ने कहा हद करते हुए नसरुद्दीन 45 साल इससे भी ज्यादा गर्म चाय तुम पीते रहे कभी तुमने कहा क्यों नहीं उसने कहा फुर्सत कहा थी अब रिटायर हो गए अब फुर्सत अब तुझे बताता हूं कि इसको एक दिन भी मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीना चाहता था आप जिंदगी के अखीर में बैठ के पाएंगे कि आप क्या करना चाहते थे वो तो किया नहीं और जो करना आप सोच के कुछ चीजें जो आप सदा से करना चाहते हैं और टालते रहे और कुछ चीजें जो आप सदा करना चाहते थे चाहेंगे कि बंद कर दें उनका कोई सार नहीं लेकिन असलियत यही है कि अगला क्षण भरोसे का नहीं है आप अगले क्षण समाप्त हो सकते हैं कल तो बहुत दूर है अगला क्षण आप समाप्त हो सकते हैं लेकिन मूर्ता है एक मूर्छा है चले जा रहे हैं भीड़ में धक्कम धुक्का है और भी सब लोग जा रहे हैं उसी में हम भी चले जा रहे हैं अगर अकेले भी रास्ते पर तो शायद थोड़े आप चौंकते इतनी बड़ी भीड़ चली जा रही है कि तो जरूर कहीं जा रही होगी इतने पैर इतने हाथ चारों तरफ लोग दबाए दे रहे हैं सब भाग रहा हूं इतनी प्रतिस्पर्धा है कि जरूर कहीं पहुंच रहा तो दिन जिस दफ्तर में काम करता था उसे एक दिन अपने ऑफिस ना आया देखा कि टेबल पे एक तार रखा है तो भागा तार में खबर थी कि मदर हैज एक्सपायर्ड तुम्हारी माँ चल बसी शीघ्र पहुंचो स्टेशन पे तो पहुंच गया स्टेशन को तो उसके ही दफ्तर के क्लर्क ने उससे आगे गा क्षमा करी है मैं आपको बहुत ढूंढता रहा आप मिले नहीं मेरी माँ मर गई है घर से तार आया है तो मैं आपकी टेबल तो छोड़ आया मैं सुबिन दिन का गरी थी यही मैं सोचता था कि मेरी माँ को मरे तो दस साल हो गए सारा। अभी यहां कोई जोर से चिल्ला दे की आग लग गई तो आपके हृदय की धड़कन ब जाएगी पैर तैयार हो जाएंगे भागने को फिर कोई खबर भी दे दे कि आग नहीं लगी आप बैठ भी जाएं तो भी हृदय थोड़ी देर तक धड़कता ही रहेगा सांस जोर से चलती रहेगी पसीना थोड़ा आता है सपने तक में आप घबरा जाते हैं तो जगते भी थोड़ी देर घबराए रहते हैं तरफ की भीड़ घबराई हुई है के लोग भागे जा रहे हैं अंधों की तरह उसमें आप भी भागे जा रहे हैं महावीर इसको मूर्ता कहते हैं सन्यासी तो वही है जो इस मूर्ता के बाहर आ जाए वही भिक्षु है अमूर जिये निर्णय करे और चले ऐसे ही न चलता जाए बेहतर है कुछ ना करना बजाय कुछ करने के जो कि मूल है जो कि अंधा है अच्छा है रुक जाए कुछ देर के लिए कुछ मत करें खाली छोड़ दे और एक दफा जिंदगी को पुनर्विचार कर ले रिकंसिडरेशन कर ले और एक दफा लौट के पिछला इतिहास अपना कि क्या कर रहे हैं हैं जा रहे हैं। अगर सफल भी हो जाएंगे तो कहा पहुंचेंगे ऐसी जब तक कोई मूर्ता तोड़ने की तैयारी ना करे तब तक उसके जीवन में संन्यास नहीं उतरता संन्यासिक्षु होने की संभावना उतरती है मूर्ता का सिलसिला तोड़कर क्योंकि सभी योजनाएं मूर्ता में की जाती है जो होश से भर जाता है उसके होश की अग्नि उसके अतीत के किए गए पापों को भी जलाने लगती लेकिन मूल आदमी अभी तो पाप करता ही है भविष्य की योजना भी बनाता है और अतीत के लिए भी दुखी रहता है मुला नंदुद्दीन नसरुद्दीन मरते वक्त जो वक्तव्य दिया है वो याद रखने में जलता है पुरोहित ने नसरुद्दीन को पूछा कि नसरुद्दीन अगर तुम्हें फिर से जिंदगी मिले तो तुमने जो पाप किए क्या तुम वो फिर से करना चाहोगे न सुद्दीन ने कहा निश्चय ही लेकिन जरा जल्दी शुरू करूंगा इस बार काफी देर कर दी। पापों के लिए मैं नहीं कर पाया नाहक चुप गया जिंदगी हाथ से निकलती मूलता अतीत में भी पाप करना चाहती जो कि जा चुका जहां कुछ नहीं किया जा सकता होशपूर्वक व्यक्ति भविष्य के पापों की योजना छोड़ देता वर्तमान के पापों से उसका पाप अग्नि में गिरने लगते उनका जो प्रतिफल है वो भोग लिया जाता है मैंने किसी को गाली दी थी तो मैं गाली पा लूंगा भोग लूंगा वो दुख वो कांटा छिदरेगा उसे मैं साक्षी भाव से सुन लूंगा और समझूंगा की एक सौदा एक संबंध एक लेन देन पुर उस दिन व्यक्ति यहाँ होता है वही संन्यास है वही दिक्षु का स्वरूप है